परम महत्व तो में जो परम महत्वत्व रहेगा ये क्या पदार्थ तो है वा तो तो जो विशेषण अपकर्ष अनाश्रय परिमाण वहाश्रय परिमाण अपकर्ष अनाश्रय अपकर्ष का अनाश्रय जो परिमाण होगा अर्थात तो जिस परिमाण में अपकर्ष नहीं रहेगा वो सब में परम महत्व रहेगा तो वहाँ विचार होता है कि जो परमाणु का परिमाण है वो भी कोई अपकृष्ट नहीं है वो तो उत्कृष्ट है क्योंकि परमाणु कहा गया तभी तो अपकर्ष का अनाश्रय कहने से यह परिमाण परमाणु में भी रहेगा किन्तु तो परमाणु में तो परम महत्व तो परिमाण नहीं रहता है तो अतिव्याप्ति हो गई इसके लिए कहते हैं दिनोकरी में यद्यपि अणु परिमाणेश में का परिमाण का जो परिमाण है अपकर्ष उत्कृष्ट है का परिमाण अपकर्ष तो अपकर न परमाणु परमाणु का परिमाण में अपकर्ष नहीं है इति परमाणु अतिव्या अपकर्ष अनाश्रय परिमाणुत्व कहेंगे तो परमाणु में अतिव्याप्ति व्याप्ति हो जाएगी अच्छा परमाणु अति व्याप्ति दिया तो इसलिए अपकर्ष अनाश्रय परिमाण होने से ये ठीक था किन्तु अपकर्ष अनाश्रय परि महत्वत्व अपकर्ष परिमाणत्वम वो तो ठीक है तो परमाणु जो दिनकरी में दिया परमाणु अतिव्याप्ति परमाणु अर्थात परमाणु का परिमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगा नहीं तो परमाणु अतिव्याप्ति इसको दिखाने के लिए अपकर्ष अनाश्रय परिमाण बत्व करना पड़ेगा जो मूल में हम लोग अकार और तकार काटे हैं तो वो रखना पड़ेगा किंतु तो उसको रखने से परम महत्व के साथ ये भी अधिकरण नहीं हो पाएगा ये महत्व तो जो है वो अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्वम परम महत्व तो परिमाणत्व तो है वो परिमाण परिमाणवत्व तो नहीं है इसलिए मूल के अनुसार तो परिमाणत्वम होगा और टीका में इस जागा के अनुसार परिमाणवत्वम होना पड़ेगा इसलिए मूल के अनुसार लेकर के टीका को परमाणु अतिव्याप्ति अर्थात तो परमाणु परिमाणे अतिव्याप्ति इस प्रकार के टीका का अर्थ लगाना पड़ेगा परमाणु अति व्याप्ति तथापि अपनाश्रय महत् परिमाणत्व अच्छा यहाँ परिमाणत्व तो स्पष्ट कर दिया तो केवल अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्व इतना नहीं लेंगे अपकर्ष परिमाण तो लेंगे तो परमाणु का परिमाण में भी चला जाएगा अतिव्याप्ति हो जाएगी क्योंकि उसमें अपकर्ष नहीं है इसलिए अपकर्ष अनाश्रय महत परिमाणत्व ये लेना पड़ेगा अभी महत्व विशेषण परिमाण का विशेषण महत्व दे देने से परमाणु का परिमाण में और जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि महत्व नहीं है इसलिए जो अपकर्ष अनाश्रय परिमाणत्व उसमें और एक विशेषण देना पड़ेगा अपकर्ष अनाश्रय महत परिमाणत्व ऐसे विशेषण देना पड़ेगा आगे कह दिया क्षित्यादि पंचभूतानी तो पंचभूतानी उसके लिए कहते हैं मूल में मुक्तावली में पृथ्वी तेजो वायु आकाशा नाम भूतत्व ये पांच हो गए क्षित्यादि पंच ये पांच भूत हो गए तो भूत में रहने वाला भूतत्व ये क्या है कहते हैं तच बहिइंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण वत्व बहिर्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण तदवान जो होगा उसको भूत कहेंगे तो बहिरेन्द्रिय ग्राह्य इसका भी दिखाते हैं पदकृत्य दिनकरी में आत्मनि अतिव्याप्ति वारणाय बही ही पदम अगर बहि नहीं देंगे तो इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम मन भी इंद्रिय है तो इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण आत्मा में भी रह जाएगा क्या रहेगा ज्ञान राग द्वेषि द्वेष इत्यादि इच्छा तो इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम गुणवान आत्मा हो जाएगा उसमें इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम ये लक्षण आत्मा में जाएगा इसलिए बहिर्ंद्रिय कहते मन इंद्रिय होने पर भी बहिरइंद्रिय नहीं है अच्छा तो विशेष गुणवत्व बहिर्ंद्रिय ग्राह्य गुणवत्वम इतना कह सकते थे हम तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का लक्षण कर रहे हैं तो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य गुणवत्वम तो ये हो सकता था विशेष गुण क्यों कहते हैं गुण में विशेष विशेषण देते हैं किसका निराकरण कर देने के लिए सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग इनको वारण करने के लिए कह रहे हैं तो अभी कहते हैं कि अर्थात तो पांचों का हम साधर में बना रहे हैं सामान्य गुणों को वारण कर रहे हैं सामान्य गुणों का वारण नहीं करेंगे तो ये पांचों का साधर में अन्यत्र भी चला जाएगा तो अन्यत्र कैसे जाएगा उसके लिए कहते हैं बहि इंद्रिय ग्राह्य जातीय मति ये जो संयोग है वो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य है घट पट अगर ग्राह्य होंगे चक्षुर ग्राह्य हो जाएंगे स्पर्श ग्राह्य होगा तो उसका जो संयोग वो भी ग्राह्य हो जाएगा तो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य तद समान जातीय संयोग बहिर्ंद्रिय ग्राह्य हो गया संयोग सं संयोग में जाती रहेगी संयोगत्व वही तो संयोगत्व जाति वाला संयोग और आकाश और हस्त ये संयोग में भी रहेगा रहेगा आकाश हस्त संयोग उसमें भी संयोग तो जाती रहेगा और काल हस्त संयोग उसमें भी रह जाएगा तो अगर हम विशेष गुण नहीं कहेंगे बहिरइंद्रिय ग्राह्य गुणवत्व गुण हो जाएगा संयोग तो यह संयोगवान काल हो जाएगा तभी तो हम लक्षण कर रहे थे पंचभूत का और बहिर्ंद्रिय ग्राह्य गुणवत्तुम ये लक्षण कर देंगे बहि इंद्रिय ग्राह्य गुण संयोग तद्वान काल भी हो गया तो काल में भी अति व्याप्ति हो जाएगा काल आत्मा इत्यादि क्या चीज नहीं है चक्ष ग्रह नहीं है परमाणु का रूप कैसे उसमें रूप का लक्षण जाता है तो इस प्रकार ये कह दिया सजातीय यहाँ क्या कह दिया बहिर्ंद्रिय ग्राह्य जातीय समान जातीय संयोग तो तो जाति वाला संयोग भी सभी संयोग में रहे बहिर्द्रिय ग्राह्य जातीय संयोगाधिमती बहिर्द्रिय ग्राह्य जाति हो गया संयोगत्व तो संयोगत्व वाला हो गया संयोग तो संयोगाधिमती सप्तमी संयोग आदि वाला कौन कालादो काल अयोग वाला हो गया उसमें अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विशेष विशेष गुण कह देने से संयोग का ग्रहण नहीं होगा अच्छा विशेष गुण गुण निरूपणे वक्ष्यते जब गुण प्रकरण आएगा वहाँ विशेष गुण इसका कार्य कर देंगे रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेहो साधिको द्रव बुद्धियादि भावनाता शब्दों वैशेषिका गुण विशेष गुण इतना कहा गया विशेष गुण गुण निरूपण में इसको कहेंगे अच्छा बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व अगर गुण शब्द नहीं कहेंगे कोई धर्मवत्व ले लीजिए बहिरेन्द्रिय ग्राह्य धर्मवत्वम इस प्रकार की कह देंगे बहिरेन्द्रिय ग्राह्य धर्म ये द्रव्य होगा भट में द्रव्य तो बहिरेन्द्रिय ग्राह्य हो जाएगा ग्ञा। अगर हम गुण नहीं कहेंगे बहिरेन्द्रिय ग्राह्य धर्मवत्व कहने से द्रव्यम आदा द्रव्य बहिरेन्द्रिय ग्राह्य धर्म हो गया द्रव्यत्व अभी द्रव्यवान आत्मा दिक ये सभी काल हो जाएंगे तो कहेंगे द्रव्यम आदाय अतिव्याप्ति वारणा अभी हम साधर्म्य किसका कर रहे हैं पृथ्वी जल तेजवायु आकाश ये जाएगा अन्य जितने द्रव्य है बाकी चार द्रव्य में भी चला जाएगा अति व्याप्ती वारण इति आगे मुक्तावली में बहिर इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व ये पांच भूतों का साधर्म्य कहा गया अत्र ग्राह्य तम लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूप योग्यत्म बोध्यम लौकिक प्रत्यक्ष अर्थात ग्राह्यत्व में ये लौकिक प्रत्यक्ष और स्वरूप योग्यत्व ये दो चीज होना चाहिए जो ग्राह्य हो रहा है बहिर इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हो रहा है ये लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए अलौकिक प्रत्यक्ष यहाँ ग्राह्य शब्द से नहीं लिया जाएगा और ग्राह्य का अर्थ स्वरूप योग्य होना चाहिए अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं स्वरूप योग्यता और फलोपदाय योग्यता अलग है तो यहाँ कहते हैं स्वरूप योग्यता होना चाहिए तेन उससे क्या होगा लौकिक प्रत्यक्ष होना चाहिए जो ग्राह्य उसे तेन ज्ञातो घट इति प्रत्यक्ष अयम घट और घटो मया ज्ञात नयायिक लोग दो को अलग अलग ज्ञान कहते हैं अयम घट कहने से व्यवसाय ज्ञान और घटो मया ज्ञात अनुव्यवसाय ज्ञान जिस समय में अनुव्यवसाय ज्ञान होता है तो उससे पूर्व व्यवसाय ज्ञान हो गया तो व्यवसाय ज्ञान होने से अयम घट इस प्रकार की ज्ञान हो गया तो अभी अयम घटक करके उस घट में अभी ज्ञान आ जा तो जाकर के किस संबंध से रहेगा जो व्यवसाय ज्ञान घट हो गया विषय तो व्यवसाय ज्ञान जाकर के घट में विषयता संबंध से रहेगा अभी जब अनुव्यवसाय ज्ञान हो रहा है अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय वो घट भी होगा और ज्ञान भी हो जाएगा अभी ज्ञान वो घट में विषयता संबंध से रह करके ज्ञातो घट इस प्रकार की बात तो ज्ञान हो गया विशेषणम तो अभी यहाँ कहते हैं कि तेना ज्ञातो घटो इति प्रत्यक्षे तो ज्ञान भी वहाँ प्रत्यक्ष होगा अभी घट किस से इंद्रिय से प्रत्यक्ष हो रहा है चक्षु अभी ज्ञान भी चक्षु से होगा तो क्यों अभी ज्ञान यहाँ नहीं ज्ञान वहां विशेषण बना है घट में तो होने से अभी घट जिस इंद्रिय से ग्रहण हो रहा है ज्ञान भी उसी इंद्रिय से ग्रहण होगा उसको कहते हैं ज्ञान तो, तो घट इति प्रत्यक्ष कौन सा प्रत्यक्ष है अनुव्यवसाय इसमें ज्ञान से अपी उपनीत भान विषयत्वाद उपनीत भान अर्थात अलौकिक सन्निकर्ष ज्ञान भी अलौकिक सन्निकर्ष का विषय बना चक्षु के द्वारा भी ज्ञान का प्रत्यक्ष हो रहा है और ये चक्षु का ज्ञान के साथ ये लौकिक सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा लौकिक सन्निकर्ष जो छह प्रकार के हैं तो वो ज्ञान के साथ नहीं हो पाएगा घट में रूप है रूपों के साथ लौकिक सन्निकर्ष हो जाएगा क्या सन्निकर्ष होगा संयुक्त संवाय घट तो में अभी रूप रहा समवाय समय तो संयुक्त संवाय से हो गया इसी प्रकार के अगर ज्ञान भी घट में रह गया तो संयुक्त संवाय से जान लेंगे क्योंकि ज्ञान समवाय समय आत्मा में रहेगा वहां तो समवाय सम रहेगा नहीं तो जो छह लौकिक सन्निकर्ष है वो सनिकर्ष से अभी चक्षु के द्वारा घटनिष्ठ ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए कहते हैं उपनीत अर्थात तो अलौकिक सनिकर्ष क्या जी? ज्ञान अंश में अलौकिक सन्निक घट और अभी घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान यहां हुआ मतलब यहां मतलब नया की मत में कहा होगा यहाँ नहीं होगा <laughs> आत्मा में हो जाएगा तभी तो होने से ज्ञान विषयता संबंध से जाकर के घट में रह गया तो अभी घट ज्ञान दोनों ही अर्थात वही है विषय में तो विषयता संबंध से वहां रहा तभी तो चक्षु के द्वारा घट ग्रहण होने का समय में वो ज्ञान भी ग्रहण होगा क्योंकि अनुव्यवसाय ज्ञान जो होगा अनुव्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान जैसा हो रहा है अनुव्यवसाय ज्ञान अर्थात तो वो भी वही चक्षु को माध्यम बनाएगा ज्ञान खाली ज्ञान नहीं ज्ञान विशिष्ट घटकों को ग्रहण कर रहा है हम कहेंगे घट विषय में नहीं है घट विषय तो लौकिक का सन्निकर्ष हो रहा है स्वयं का संकर्ष हो जाएगा तो ज्ञान विषय में अलौकिक सन्निकर्ष हो जाएगा समझे, ज्ञान जहां होता है ज्ञान का अभाव भी तत्पूर्व वही प्रागव वही स्वीकार करेंगे आत्मा में पहले घट ज्ञान अभाव था अभी आत्मा में घट ज्ञान हुआ न ज्ञान यहां हुआ आत्मा में हुआ अभी वो विषयता संबंध से जाकर के वहां खाली रखते हैं तो अभी वहां वास्तविक समवाय संबंध से नहीं होता है विषयता संबंध से तो हम खाली विचार करने के लिए रख देते हैं जो विषयता संबंध ये भी है कि स्वरूप संबंध स्वरूप संबंध अर्थात ये कोई वृत्ति नियामक को संबंध नहीं केवल विचार करने के लिए हम लोग कह रहे हैं तो इसलिए ज्ञान का अभाव घट में वो सार्वकालिक है अर्थात तो ये जो पूर्व पक्ष व्याप्ति में दिखाते ना एक जगह में भी घट में अर्थात तो ज्ञान नहीं रहेगा अर्थात तो आत्मा में जैसे संवाय संबंध से ज्ञान मानेंगे घट में इस प्रकार के ज्ञान संवाय संबंध से नहीं मानेंगे ज्ञान का अभाव वो सार्वकालिक जो विषयता संबंध से रख देते हैं वो तो केवल विचार के लिए ये कोई वृत्ति नियामक को संबंध नहीं है ज्ञान तो घट ये प्रत्यक्ष है ज्ञान से अभी उपनीत भान विषयत्वात् तो अभी बहिरेन्द्रिय ग्राह्य कहने से लौकिक प्रत्यक्ष लेना है अलौकिक प्रत्यक्ष अभी जो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है घट विशेषणत्व तो घट विशेषणत्व जो ज्ञान का अनुव्यवसाय ज्ञान हो रहा है तो अभी कहेंगे यह ज्ञान वाला अर्थात अम, अम, अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय जो ज्ञान बना वो ज्ञान वाला विशेष ज्ञान हो गया विशेष गुण ज्ञान हुआ विशेष गुण इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया अभी ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय बन करके वो ज्ञान हो गया अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय हो गया ज्ञान तो होकर व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान हुआ तो बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व विशेष गुण हो गया ज्ञान अच्छा बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया वो ज्ञान और वो ज्ञान वाला कौन हो जाएगा अनुव्यवसाय ज्ञान वाला कौन होगा बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण तो अच्छा ना अनुव्यवसाय बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण अच्छा वो तो द्रव्य हुआ ना यहाँ क्या विचार लेना है कि बहिर इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण वाला जो होगा वो भूत हो जाएगा अभी बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण हम ज्ञान को ही बना दिए अलौकिक सन्निकर्ष से अभी ऐसा ज्ञान वाला आत्मा होगा तभी बहिरइन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम ये आत्मा में आ जाएगा लक्ष्मण हम पांच भूतों का कर रहे थे आत्मा में गया अच्छा यहाँ एक शंका आया टीका दे के थोड़ा समाधान करेंगे ज्ञान तो ज्ञातो इति ज्ञाने घट ज्ञान तो ज्ञातो घट इस प्रकार की ज्ञान अर्थात अनुव्यवसाय ज्ञान इस ज्ञान में अभी ज्ञात घट हुआ तो घट हो गया विशेष विशेषण हो गया ज्ञान तो इसलिए कहते हैं प्रकारी भूत ज्ञान अभी हो गया विशेष ज्ञान हो गया प्रकार तो प्रकारी प्रकारभूत ज्ञानांक न लौकिकी विषयता लौकिक विषयता नहीं है अलौकिक सन्निकर्ष हुआ तो चक्षुरादेश तत्र लौकिक सन्निकर्ष अभावत चक्षरादि उसमें लौकिक सन्निकर्ष ज्ञानांक में लौकिक सन्निकर्ष नहीं है अभावत्तिभाव अच्छा चल ठीक है लौकिक सन्निकर्ष नहीं है आगे मुक्तावली में ज्ञातो घट इति प्रत्यक्ष ज्ञान से अभी उपनीत भान विषयवाद तदवती आत्मनिनाव्याप्ति अगर हम ग्राह्यत्व का अर्थ कहेंगे लौकिक प्रत्यक्ष तब तो यह जो ज्ञान घट का प्रकार बनकर के भान हो रहा है यह लौकिक विषय नहीं बन रहा है यह अलौकिक विषय बन रहा है अगर हम लौकिक विषय बोलकर के ग्राह्य का अर्थ नहीं करेंगे तो यह जो ज्ञान हो गया ये भी अभी बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण बन जाएगा तो बनने से बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया वो ज्ञान और ज्ञान वाला ये आत्मा बनने से आत्मा में भी ये लक्षण चला जा रहा है बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्म में आत्मा में जा रहा है कैसे तो वही कहते हैं ना लौकिक सन्निकर्ष से नहीं हो रहा है अलौकिक सन्निकर्ष से हो रहा है चक्षु चक्षु के द्वारा जैसे घट का ज्ञान हो रहा है लौकिक सन्निकर्ष से अभी वो घट का विशेषण बन गया, गया ये ज्ञान तो होने से अलौकिक संिकर्ष से वो ज्ञान का भी चक्षु के द्वारा ग्रहण हो रहा है तो बहिरेन्द्रिय हो गया चक्षु उसी को मुक्तावाली पंक्ति कहा ना ज्ञान से अपी उपनीत उपनित अर्थात ज्ञान भी अलौकिक सन्निकर्ष का विषय बन गया तो होने से बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुण हो गया ज्ञान तद्वान हो जाएगा आत्मा तो अभी आत्मा में लक्षण गया पंचभूत का लक्षण अर्थात साधर्म्य पंचभूत का साधर्म्य कर रहे थे गया आत्मा में ज्ञान से अपी भान विषयत्त तद्वती आत्मनि तो व्याप्ति हो जाता किन्तु ग्राह्य का अर्थ हम कह देंगे लौकिक अलौ अलौकिक सन्निकर्ष तब ज्ञान को जो ग्रहण कर रहा है अलौकिक सन्निकर्ष से ग्रहण कर रहा है उसका ग्रहण ज्ञान का ग्रहण नहीं होगा चक्षु के द्वारा जो ज्ञान का ग्रहण हो रहा है वो नहीं होगा अच्छा यह एक संशय रहा किन्तु तो अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम उठाएंगे नहीं इसको हम समाधान दे करके कॉल करेंगे <laughs> क्या संशय हो ठीक है चलो बोल देते हैं अभी क्या हुआ यहाँ हो सकता है विचार से तो स्पष्ट हो जाए अभी कहते हैं कि बहिर इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण अभी बहिर्ंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं विशेष गुण कौन सा विशेष गुण ज्ञान कौन सा बहिर इंद्रिय चक्षु यह ज्ञान जिसको चक्षु अभी ग्रहण कर रहा है वो ज्ञान कहाँ है घट में है तो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण वाला अभी कौन हो रहे हैं घट हो रहा है हम तो साधन में उन्हीं का ही कर रहे हैं तो अब आत्मा में क्यों ला रहे हैं इस प्रकार की अगर मतलब प्रश्न हो सकता है तो उसका उत्तर साधारण तो मतलब यही कहेंगे कि बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम जो दिया ये जो गुणवत्वम यहाँ समवाय संबंध ही लेना है अर्थात यहाँ इसका विचार नहीं दिखाए तो समवाय संबंध ही लेना है तो यह जो ज्ञान हुआ इंद्रिय ग्राह्य वो ज्ञान हुआ किंतु वो ज्ञान समवाय संबंध से कहाँ रहेगा आत्मा में तो यहाँ मूल में दिया नहीं ये समाधान से हो जाएगा चलो शंका कह दिया तो समाधान हो गया से क्या थे विषयता संबंध से, से ग्रहण हो रहा है किंतु जो तद बतुम लेना है ग्राह्य अलौकिक सनिकर्ष से हो रहा है वो ठीक है किंतु वो जो बहिइंद्रिय ग्राह्य विशेष गुण हुआ ग्राह्य किस संबंध से हुआ विषयता संबंध से अलौकिक हो करके ऐसा विशेष गुण कौन हो गया ज्ञान ये विशेष गुण वत्तम जो कहेंगे यहाँ समवाय संबंध से लेंगे अगर हम यहाँ विषयता संबंध ले लेंगे तो घटा जाएगा तो यहाँ समवाय संबंध लेना है ठीक है आगे नगरी में स्वरूप योग्यता फल आह आप लौकिक ग्राह्य का अर्थ लौकिक प्रत्यक्ष कहेंगे और स्वरूप योग्य तो ये कहेंगे स्वरूप योग्यता क्यों दिया मूल में कहते हैं नवा प्रत्यक्ष अविषय रूपाधि परमाणा अव्याप्ति बहिरेन्द्रियशेष गुणवत्व ये सकल भूत में रहेगा परमाणु भी भूत है पृथ्वी परमाणु पृथ्वी जल तेज ये परमाणु ये भी भूत है तो उसमें भी बहिर इन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व ये रहना चाहिए तो अभी कहते हैं कि ये परमाणु का जो रूप है वो बहिइंद्रिय ग्राह्य है क्या नहीं है तो प्रत्यक्ष अविषय रूपाधिमति परमाणु दो रूपाधिमान हो गया परमाणु और वो जो रूप है प्रत्यक्ष अविषय है तो प्रत्यक्ष अभिषय रूपाधिमति परमाणा दो अव्याप्ति क्योंकि वह बहिरेन्द्रिय ग्राह्य नहीं हुआ इसलिए कहते हैं कि हम स्वरूप योग्यता दे देंगे परमाणु का जो रूप है वो उसमें स्वरूप योग्यता है ग्रहण होने का कौन ग्रहण कर लेगा कौन ग्रहण करेगा ईश्वर का इंद्रिय है थोड़ी बहिरेइंद्रिय ग्राह्य कह रहे योगी तो इसलिए कह तस्यापि तस्यापि अर्थात परमाणु रूपयापी अर्था, स्वरूप योग्यवात योगी उसको ग्रहण करेगा ये सामान्य लोग ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्या थी मूल में दिया नवा नवा अर्थात तो प्रत्यक्ष अभिषय रूपाधिमति परमाणु नवा अव्याप्ति यहां लौकिक का बात नहीं है अच्छा अच्छा अच्छा मतलब आप यहाँ स्वरूप योग्यता कहकर करके योगी प्रत्यक्ष कहेंगे और योगी प्रत्यक्ष किंतु आप लौकी का प्रत्यक्ष दे करके उसका निराकरण कर दिए अर्थात तो उसमें जो स्वरूप योग्यता हम परमाणु रूपों में मानते हैं कौन इसको ग्रहण कर पाएगा कि आप स्वरूप योग्यता है कहेंगे कोई भी उसका तो ग्रहण नहीं कर पाएगा कहेंगे योगी ग्रहण कर लेगा तो योगी जो ग्रहण करेगा उसका वो लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होगा आप विशेषण लोक प्रत्यक्ष भी दे देते हैं अच्छा ये समस्या हुआ ठीक है महत्व अभाव अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ उसमें स्वरूप योग्यता है आगे मूल में कहते हैं परमाणु रूप में स्वरूप योग्यता है तो होने से ग्रहण होना चाहिए कहते हैं खाली स्वरूप योग्यता हो जाने से जैसे अभी अंधकार में घट है तो वो घट में चक्षुर ग्राही स्वरूप योग्यता है तो क्यों नहीं हो रहा है नहीं है तो कारणांतर का असदभाव होने से ग्रहण नहीं हो रहा है इसी प्रकार की परमाणु रूप में कहते हैं मूल में अच्छा ये दिनोकरी में कहते हैं ननु न ठीक है आगे दिनोकरी में कहते हैं ननु परमाणु रूपा दे योग्य अभी स्वरूप योग्यता मान लिये योग्यत्व तो यो नश्य प्रत्यक्ष फिर क्यों नहीं हो जाता अत ठीक है मूल में कहते हैं महत्व लक्षण कारणांतर अस, असन्निधान प्रत्यक्ष चाक्षुष प्रत्यक्ष होने के लिए तभी तो उसमें रूप है तो उस रूप का आश्रय में महत्व परिमाण भी रहना चाहिए तो महत्व लक्षण कारणांतर असंनिधान उस द्रव्य में जिसमें रूप है रूप का अगर प्रत्यक्ष होना है तो उसमें महत्व परिमाण भी रहना चाहिए अभी रूप में महत्व यह विद्यमान होने पर ही वो रूप प्रत्यक्ष होगा रूप में महत्व को महत्व परिमाण है उसको रूप में किस समय से रखेंगे रूप में महत्व को ला करके रखेंगे तभी रूप का प्रत्यक्ष होगा रूप किस में रहेगा द्रव्य में महत्व कहाँ रहेगा द्रव्य में तो जिस द्रव्य में महत्व रहेगा उसी द्रव्य का रूप ही प्रत्यक्ष होगा अभी महत्व रूप में सामान्याण सम्बन्ध से तो महत्व लक्षण कारण असंधान प्रत्यक्ष टीका में लौकिक विषयतया द्रव्य समवयत प्रत्यक्षे लौकिक विषय लौकिक सन्निकर्ष किंतु तो, क्योंकि आप विशेषण दे दिए लौकिक प्रत्यक्ष इसलिए लौकिक प्रसन्निकर्ष होकर के जहाँ द्रव्य समवेयत का प्रत्यक्ष होगा द्रव्य समवेयत कौन होंगे रूपादि उनका प्रत्यक्ष में सामनाधिकरण संबंधे न कारण से तो रूप का प्रत्यक्ष होने के लिए सामानधिकरण संबंध न महत्व भी कारण बनेगा रूप में महत्व सामान संबंध से रहेगा परमाणु परमाणु रूपाद अभाव परमाणु रूप में सामान संबंध से महत्व रहेगा परमाणु रूप में सामानधिकरण संबंध से महत्व नहीं रहेगा त परमाणु रूपादो भाव न तत्माणुप लौकिक प्रत्यक्ष स्वरूपयोग्यता तो है किंतु उसमें कारणातर महत्व नहीं रहा आगे ननु नु चक्षुरेन्द्रियागत रूपादि अभी बहिरेन्द्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व जो होगा वो वही पांचों का साधन में होगा जो चक्षुर इंद्रिय है वो भी तेज है तभी तो इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व चक्षुर इंद्रिय में भी आना चाहिए किंतु किन्तु इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व ये जो चक्षु का रूप है वो इंद्रिय ग्राह्य हो जाएगा तो जैसे आप भी परमाणु रूप में अव्याप्ति वारण करने के लिए आप स्वरूप योग्य तो कह दिए और वहां महत्व नहीं है इसलिए ग्रहण नहीं होगा ठीक है अभी पूर्व पक्ष दूसरा स्थल दिखाएगा देखिए ये जो चक्षुर इंद्रिय है तो उसमें महत्व है तो अभी आप कहेंगे और वहाँ स्वरूप योग्यता तो ये तो स्वरूप योग्यता तो भी कहेंगे रहेगा तो रहेगा तो फिर उसका भी प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए अगर नहीं होगा चक्षुर इंद्रिय में जो रूप है अगर वह ग्रहण नहीं होगा तो बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्वम चक्षुरन्द्रिय में गया नहीं ये विभूत है उसमें बहिर्ंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व जाना चाहिए किंतु चक्षुर का जो रूप है वो बहिइंद्रिय ग्राह्य है नहीं है तो कहेंगे महत्व तो नहीं है चक्षुर्रिय में महत्व तो रहेगा नहीं रहेगा है तो महत्व है तो भी आपका साधन में जान ही रहा है नु चक्ष इंद्रियादि विशेष गुणान अनुद्भूतत्व न वो उद्भूत नहीं है महत्व तो है किन्तु उद्भूत नहीं है इसलिए बहिर्ंद्रिय ग्रहण अयोग्यवाद अभी बहिरइंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्व ये साधन में चक्षुर में नहीं गया अव्याप्ति में आसंख्य अभी अव्याप्ति दो हो गया आप ग्राह्य का अर्थ दो कह दिए कहने से भी चक्षुर में अव्याप्ति हो गई इसलिए अलग लक्षण कर देते हैं भूतत्वों का अर्थात जो पांचों में पृथ्वी व तेजो वायु आकाश में जो भूतत्व तो रहेगा इसका अन्य अर्थ कर देते हैं अथवा मुक्तावली में अथवा आत्मावृत्ति विशेष आत्मा आत्मावृत्ति कैसे समास कहेंगे आत्मनि अवृत्ति यश विशेष गुणस्व तदव आत्मा में नहीं रहे जो विशेष गुण ऐसे विशेष गुण वाले जो होंगे रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिको द्रवह आगे शब्द बाकी तो बुद्धियादि भावना तो आत्मा में रह जाएंगे तो यह जो हो गया रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह सांसिधिक द्रव और शब्द ये पांचों भूतों में रहेंगे ना अन्य रह जाएंगे रूपम गंधो रस स्पर्श स्नेह स्ने कहाँ रहेगा जल मात्र सांसिधिक द्रवत्विक जलमात्र पृथ्वी तेज में नैमितिक द्रवत्व तो ये सब ये पांचों भूतों में ही रहेंगे अथवा भूतत्व का अर्थ अर्थ पांच भूतों का साधर में कहेंगे आत्मनि अवृत्ति ये विशेष गुणा अवृत ये विशेष गुणा तत्वत्व ये भूतत्व का साधन में ये भूतत्व हो जाएगा अर्थात पांच भूतों का साधन हो जाएगा अच्छा अभी आप ये नया लक्षण में कहते हैं आत्मनि अवृत्ति जो विशेष गुण ते विशेष गुण क्यों कहते हैं कहते हैं आत्मा में न रहे जो गुण इस प्रकार कह दिए तो विशेष गुण नहीं कह कर करके आत्मा में न रहे जो गुण इस प्रकार कह देंगे तो वो विशेष कह कर कर करके सामान्य गुण का निराकरण कर रहे हैं तो आत्मा में न रहे जो गुण तो सामान्य गुण संख्या परिमाण पृथक्व संयोग विभाग यह आत्मा में संख्या रहेगा परिमाण रहेगा पृथक्त्व रहेगा संयोग संयोग रहेगा और विभाग संयोग भी रहेगा तो विभाग रहेगा तो संयोग विभाग ये आत्मा में अवच्छेद मान करके नहीं तो संयोग कैसे होगा व्यापक पदार्थ में संयोग कैसे होगा वो तो सर्वदा रहेगा तो ऐतोदेश शरीर अवच्छेदन संयोग हुआ अन्यत्र विभाग हो गया इस प्रकार के कैसे तो होता है तो अर्थात तो वो शरीर कहेंगे तो अन्य पदार्थ का भी आत्मा घट्ट के साथ संयोग होगा इसे अवच्छेद मान करके तभी अब विशेष गुण देते हैं ये सामान्य गुणों को निराकरण करने के लिए कहते पांच नहीं है क्योंकि विशेष गुण तो पंद्रह हो गए और सामान्य गुण और भी चार रह जाएंगे ये पृथत्व परत्व अपरत्व परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व वो तो सांसिधिक द्रवत्व चला गया विशेष गुण में नैमितिक द्रवत्व ये भी आ जाएगा हाँ। अभी परत्व अपरत्व अभी आप अगर विशेष नहीं देंगे आत्मा में अवृत्ति सामान्य गुण परत्व अपरत्व होंगे परत्व अपरत्व सामान्य गुण हुए और परत्व अपरत्व आत्मा में काली का परत्व अपरत्व ये नहीं रह पाएगा देशी भी नहीं होगा व्यापक है तो परत्व अपरत्व ये तो नहीं हो पाएगा देशी कभी नहीं होगा काली कभी नहीं होगा तो अगर आप ये विशेष पद नहीं देंगे तो दिनकरी में कहते हैं अत्र कल्पे देशिक परत्व परत्व आदाय अभी आत्मा में अवृत्ति जो गुण अभी विशेष गुण नहीं कहे अब सामान्य गुण कहते हैं आत्मा में नहीं रहेगा गुण परत्व अपरत्व हो गया अभी पर अपरत्वान मन होगा मन में परत्व अपरत्व रहेगा अब मन परमाणु रूप है उसमें परत्व अपरत्व नहीं रहेगा देशी का परत्व अपरत्व रहेगा ना कालिक परत्व अपरत्व मन में काल काली का परत्व अपरत्व मन में रहेगा मन नित्य है अनित्य है नित्य में काली का परत्व परत्व नहीं रहेगा देशिक परत्व अपरत्व रहेगा इसलिए कहते हैं अत्र कल्पे देशिक परत्व पर आत्म अवृत्ति गुण हो गया परत्व परत्व देशिक परत्व परत्व ये मन में भी रहेगा तो भूतों का साधन में कर रहे थे गया मन में मन अतिव्याप्ति अति व्याप्ति वारणा विशेष आगे मूल में दिया चतरी स्पर्शबंधी ही कारिका में दिया इसके लिए मूल में कहते हैं पृथ्वी तेज वायु नाम स्पर्शवत्वम ये उनका साधन हो गया चारों में स्पर्श दिनकरी में स्पर्शवत्वम समवायन न स्पर्शवत्व नहीं तो काली का संबंध ने स्पर्शवत्वम ये अन्यत्र भी रख देंगे पृथ्वी जल तेज वायु इसको छोड़ करके स्पर्शवत्वम कालिक संबंध नित्य सु योगात समवायन स्पर्शवत्व अच्छा क्योंकि ये चार को छोड़ के बाकी जितने हो गए तो नित्य हो गए तो नित्य में स्पर्शवत्वम अच्छा गुण में रख लेंगे अनित्य गुण में स्पर्शवत्व अर्थात स्पर्श स्पर्श रूप में काली का संबंध से रह जाएगा इसलिए स्पर्शवत्व काली का संबंध है ना गुण भी हो जाएंगे गुण क्रिया वो भी हो जाएंगे उसको बारण करने के लिए समवाय समबह स्पर्शवत्व नहीं तो काली के ना गुणादि भी स्पर्श वाला हो जाएंगे आज यहाँ तो ओ शंकर शंकर्यशव वायण सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः नमः दक्षिण मूर्त नम भूतिता दो